नोशो टॉक भक्ति सूत्र नंबर सेवन ोजनादिषु तथा दृष्टवा तेन राजुदा शातिर्वा तस्व्या मुक्षु भक्ति का सार सूत्र है प्रसाद ज्ञान कर्म योग उन सब का सार सूत्र है प्रयास ज्ञान कर्म योग मनुष्य की चेष्टा पर निर्भर है भक्ति परमात्मा के प्रसाद पर स्वभावतः भक्ति अतुलनीय है न कर्म छू सकता उस ऊंचाई को न ज्ञान न योग मनुष्य का प्रयास ऊंचा भी जाए तो कितना मनुष्य करेगा भी तो कितना मनुष्य का किया हुआ मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता मनुष्य जो भी करेगा उस पर मनुष्य की छाप रहेगी मनुष्य जो भी करेगा उस पर मनुष्य की सीमा का बंधन रहेगा भक्ति मनुष्य में भरोसा नहीं करती भक्ति परमात्मा में भरोसा करती एक बहुत अनूठा भक्त हुआ बायजीत बिस्तामी। कहा है उसने तीस साल तक निरंतर परमात्मा को खोजने के बाद एक दिन सोचा तो दिखाई पड़ा मेरे खोजे वो कैसे मिलेगा जब तक वही मुझे न खोजता हो तब खोज छोड़ दी और खोज छोड़कर ही उसे पा लिया तीस साल या तीस जन्मों की खोज से भी उसे पाया नहीं जा सकता क्योंकि खोजेंगे तो हम अंधे अंधकार में डूबे पापग्रस्त सीमा में बंधे भूल का ढेर है हम हम ही तो खोजेंगे उसे रोशनी कहां है हमारे पास उसे खोजने को हमारे पास हाथ कहां जो उसे टटोले कहा से लाएं हम वो दिल जो उसे पहचाने खोजी एक दिन पाता है कि नहीं मेरे खोजे तू ना मिलेगा जब तक कि तू ही मुझे ना खोजता हो और बाजीद ने कहा है जब उसे पा लिया तो जाना कि यह भी मेरी भ्रांति थी कि मैं उसे खोज रहा था वही मुझे खोज रहा था जब तक परमात्मा ने ही तुम्हें खोजना शुरू ना कर दिया हो तुम्हारे मन में उसे खोजने की बात ही ना उठेगी ये बात बड़ी विरोधाभासी लगेगी लेकिन बड़ा गहन सत्य है परमात्मा को केवल वही लोग खोजने निकलते हैं जिनको परमात्मा ने खोजना शुरू कर दिया जो उसके द्वारा चुन ही लिए गए हैं वही केवल उसे चुनते हैं जो किसी भांति उनके हृदय में आ ही गया है वही उसकी प्रार्थना में तत्पर होते तुम्हारे भीतर से वही उसको खोजता है सारा खेल उसका है तुम जहां भी इस खेल में कर्ता बन जाते हो वहीं बाधा खड़ी हो जाती है वही दरवाजे बंद हो जाते तुम खाली रहो उसे ही खोजने दो तुम्हारे भीतर से तो तत्क्षण इस क्षण भी उस महाक्रांति का आविर्भाव हो सकता है भक्ति को समझने में इस बात को जितना गहराई से समझ लो उतना उपयोगी होगा भक्ति परमात्मा की खोज नहीं भक्ति परमात्मा के द्वारा मनुष्य की खोज है मनुष्य हार कर समर्पण कर देता है थक कर समर्पण कर देता है पराजित होकर झुक जाता है कहता है अब तू ही उठा तो उठा अब तू ही संभाल तो संभाल अब अपने से संभाला नहीं जाता जो मैं कर सकता था किया जो मैं हो सकता था हुआ लेकिन मेरे किए कुछ भी नहीं हो पाता मेरा किया सब अन किया हो जाता है जितना संभालता हूं उतना ही गिरता हूं जितनी कोशिश करता हूं ठीक राह पर आ जाऊं उतना ही भटकता हूं अब तू ही चला जन्म तेरा है जीवन तेरा है मौत तेरी है प्रार्थना मेरी कैसे होगी पहला सूत्र है आज वह भक्ति वह प्रेम रूपा भक्ति कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर रहे श्रेष्ठता यही है कि वो अनंत के द्वारा तुम्हारी खोज है गंगा सागर की तरफ जाती है तो ज्ञान तो योग तो कर्म जब सागर गंगा की तरफ आता है तो भक्ति भक्ति ऐसे है जैसा छोटा बच्चा पुकारता है रोता है और मां दौड़ी चली आती भक्ति बस तुम्हारा रुदन तुम्हारे हृदय से उठी आए भक्ति तुम्हारी जीवन की सारी खोज की व्यर्थता का निवेदन है भक्ति तुम्हारे आंसुओं की अभिव्यक्ति है तुम कहीं जाते नहीं तुम जहां हो वहीं ठिटक के रह जाते हो एक सत्य तुम्हारी समझ में आ जाता है कि तुम ही बस गलत हो तुम गलत करते हो ऐसा नहीं कर्म योग कहता है तुम गलत करते हो ठीक करो तो पहुंच जाओगे ज्ञान योग कहता है तुम गलत जानते हो ठीक जान लो पहुंच जाओगे योग शास्त्र कहता है तुम्हें विधियां पता नहीं मार्ग पता नहीं विधियां सीख लो मार्ग सीख लो तकनीक की बात है पहुंच जाओगे भक्ति कहती तुम ही गलत हो न ज्ञान से पहुंचोगे न कर्म से पहुंचोगे न योग से पहुंचोगे तुम तुमसे छूट जाओ तो पहुंचना हो जाए तुम न बचो तो पहुंचना हो जाए पहले तुम अज्ञान में थे फिर तुम ज्ञान में भी रहोगे फर्क बहुत ना पड़ेगा फर्क तो पड़ेगा बहुत ना पड़ेगा फर्क ऐसा ही होगा कि जंजीरन लोहे की थी उन पर तुम सोना मर लोगे काराग्रह कुरूप था दुर्गंध युक्त था तुम सुगंध छिड़क लोगे रंग रोगन कर लोगे काराग्रह को सजा लोगे अज्ञानी का अहंकार अज्ञान से भरा होगा ज्ञानी का अहंकार ज्ञान से भर जाएगा अहंकार थोड़ी मिटेगा और कई बार ऐसा हो जाता है कि अज्ञानी तो पहुंच जाते ज्ञानी भटक जाते क्योंकि अज्ञानी कम से कम अपनी निरीहता को तो अनुभव कर सकता है इस अनुभव में कि मैं अज्ञानी हूं अहंकार के गिरने की संभावना है लेकिन इस अनुभव में कि मैंने जान लिया फिर तो अहंकार को पत्थरों की बुनियाद मिल गई अज्ञानी का अहंकार रेत पर खड़ा हुआ भवन है कभी भी गिर जाएगा जिंदगी में बड़ी आंधियां हैं कोई भी आंधी उखाड़ देगी ज्ञानी का भवन चट्टानों पर खड़ा है आंधियों से टक्कर लेगा आंधियां आएंगी हार कर चली जाएंगी भवन अपनी जगह खड़ा रहेगा जिसने गलत किया है जो पापी है वो तो कभी रोता भी है अपने पाप के अंधकार में पड़ा हुआ कभी कराहता भी है कभी एक गहन पीड़ा उठती है मन में कि मैं क्या कर रहा हूं कभी अपने किए पे पछताता भी है लेकिन जिसने पुण्य किया है जिसने भले कर्म किए मंदिर बनवाए मस्जिदें बनवाई हैं धर्मशालाएं खड़ी की हैं लोगों की सेवा की है अस्पताल खोले वो तो कभी पछताता भी नहीं और तुम जब तक पछताओगे ना कैसे परमात्मा तुम में उतर पाएगा जिसने पुण्य किया है वो तो अकड़ के चलता है वो तो परमात्मा पर दावेदार है वो तो ये कहता है अभी तक मिले क्यों नहीं अब और क्या चाहते हो सब तो किया पुण्यात्मा के मन में शिकायत होगी पश्चाताप नहीं वो कहेगा अन्याय हो रहा है अब और क्या चाहिए अब और क्या मांगते हो यह क्या जबरदस्ती है सब तो किया जो शास्त्रों ने कहा जो नीतिविदों ने बताया कोई पाप नहीं किया कोई चोरी नहीं की कोई बेईमानी नहीं कि. सब व्रतों का पालन किया अब और क्या चाहिए ज्ञानी में तो अकल होगी पुण्यात्मा में अकल होगी अकल होगी कि सब किया अब मिलना चाहिए क्योंकि ज्ञानी सोचता है ज्ञान का फल है परमात्मा पुण्यात्मा सोचता है पुण्य का फल है परमात्मा कर्म शुभ कर्म का फल है परमात्मा योगी कहता है कितने आसन किए जीवन लगा दिया प्राणायाम आसन प्रत्याहार सब तरह शरीर को शुद्ध किया पत्थर की मूर्ति की तरह बैठकर कितने लंबे दिनों तक ध्यान किया अब और क्या चाहिए जिसने कुछ किया है वो हमेशा शिकायत से भरा होगा पश्चाताप कहां पश्चाताप किस बात का जीसस जगह जगह अपने भक्तों को कहते हैं रिपेंट पश्चाताप करो परमात्मा का राज्य बिल्कुल करीब है पश्चाताप करो लेकिन जिसने बुरा नहीं किया वो पश्चाताप कैसे करे जिसने योग साधा वो पश्चाताप क्यों करे जिसने पुण्य किया पश्चाताप की जगह कहां बची जब पुण्य भी कर लिया तो पश्चाताप क्या अर्थ रखता है पश्चाताप तो पापी के लिए है अज्ञानी के लिए है अयोगी के लिए बोगी के लिए योगी के लिए तो नहीं है लेकिन जब तक तुम पश्चाताप ना करो परमात्मा नहीं, तो फिर पश्चाताप का क्या अर्थ हुआ पश्चाताप का एक ही अर्थ है कि अब तक मैं करता था यही पश्चाताप है इसका पश्चाताप करता हूं कि अब तक मैंने सोचा कि मैं करता हूं करता तू है यही बुनियादी भूल हो गई कभी सोचा पाप किया कभी सोचा पुण्य किया लेकिन करता मैं ही रहा अहंकार मेरा ही सजा समारा मैंने अपने ही अहंकार को मंदिर तेरे बनाए लेकिन प्रतिमा मैंने अपनी ही स्थापित की झुका तेरी प्रतिमा के सामने लेकिन वो प्रतिमा मेरे ही हाथ का निर्माण थी तुम फिर से गौर से मंदिरों में जाके देखना जिन प्रतिमाओं के सामने तुम झुके हो वहां प्रतिमाएं हैं या दर्पण दर्पण में अपनी ही तस्वीर देख के तुम झुकते हो इसलिए हिंदू वहां झुकता है जहां हिंदू की प्रतिमाएं जब तक हिंदू की तस्वीर ना दिखाई पड़े वो झुकेगा नहीं ईसाई वहां झुकता है जहां ईसाई की प्रतिमा है कथा है कि तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए तो झुके नहीं क्योंकि तो राम का भक्त कृष्ण के मंदिर में झुक जाए कहा कि मैं ना झुकूंगा जब तक धनुषवान हाथ लेके खड़े ना हो तुम परमात्मा के सामने झुकते हो या अपनी धारणाओं के सामने इसका तो ये अर्थ हुआ कि पहले परमात्मा झुके धनुषवान हाथ ले तुम्हारी माने फिर तुम झुकोगे तो तुम अपनी मान्यता के सामने झुकते हो तुम कभी किसी परमात्मा के सामने झुके हो जब तक तुम हो झुक ही ना सकोगे तुम्हारा होना ही तो झुकना न होने देगा पश्चाताप किस बात का पश्चाताप इस बात का कि अब तक मैंने कहा मैं हूं आज कहता हूं नहीं मैं नहीं हूं तू ही है अब तक मैंने प्रयास किए तुझे पाने के और मेरे प्रयासों से मैंने तुझे नहीं पा सका मेरे प्रयासों से ज्ञान मिल गया होगा पुण्य मिल गया होगा चरित्र मिल गया होगा लेकिन तू नहीं मिला प्रयास से मिलता ही नहीं प्रयास से मिल जाए वो भी कोई परमात्मा है क्योंकि तुम्हारे प्रयास से जो मिलेगा वो तुम्हारे प्रयास से छोटा होगा प्रसाद से मिलता है इसलिए नारद अनुठी बात कहते बड़ी गहरी बात कहते हैं कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है वो प्रेम रूपा भक्ति कोई भक्ति का मुकाबला नहीं है भक्ति कोई करने की बात नहीं शब्द से भ्रांति होती भक्ति से भी लगता है कुछ करना पड़ेगा भक्ति में क्रिया है कुछ करना जैसे योग में कुछ करना कर्म में कुछ करना ज्ञान में कुछ करना भक्ति में भी कुछ करना पड़ेगा वही भूल हो जाती है भक्ति तो इस बात का अनुभव है कि मेरे किए कुछ होता ही नहीं भक्ति तो अपने कृत्य की व्यर्थता का बोध है पश्चाताप है उस पश्चाताप में ही तुम गिर जाते हो झुक जाते हो ध्यान रखना मैं नहीं कहता हूं कि तुम झुकते हो झुक जाते हो क्या करोगे कैसे खड़े रहोगे जब सब किया अन किया सिद्ध होता है जब अपने पैर जहां भी ले जाते हैं वही संसार मिलता है और जब अपनी आंख जो भी दिखाती है वही पदार्थ सिद्ध होता है और जिसकी भी तुम प्रार्थना करते हो वही प्रार्थना आखिर में कामना सिद्ध होती है, वासना सिद्ध होती है। तो फिर क्या करोगे ठहर जाते हो खड़े होने की भी जगह नहीं रह जाती खड़े होने का बल भी नहीं रह जाता गिर जाते हो अगर अपनी तरफ से गिरे तो यह भी योग हुआ अगर पाया की गिर रहे हो जिससे गिरना घट रहा है झुकना घट रहा है तो भक्ति हुई भाषा के साथ अर्चन है भक्ति भी कर्म बन जाती भक्ति कर्म नहीं इसलिए भक्ति की परम श्रेष्ठता है क्योंकि भक्ति फल रूपा है इसे समझें यह बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है पानी को भाप बनाना हो तो आंच पर रखो कारण मौजूद कर दो कार्य घटेगा जब 100 डिग्री गर्मी हो जाएगी पानी भाप बनने लगेगा पानी यह नहीं कह सकता कि आज भाप बनने की मंसा नहीं कि आज थोड़ी सर्दी ज्यादा है आज नहीं बनते या आज मन उदास है या कुछ पानी कुछ कर नहीं सकता कारण उपस्थित हो गया तो कार्य होगा बीच बोदो अंकुर निकलेंगे ज्ञान कर्म और योग की मान्यता यह है कि परमात्मा भी ऐसे ही मिलता है कारण मौजूद कर दो कर्म कार्य होकर रहेगा योगी कहता है इतने नियम पालन कर लो ये अष्टांग योग है यह आठ अंग है यह पूरे कर लो परमात्मा को मिलना ही पड़ेगा जैसे सौ डिग्री पे पानी गर्भ होता है ऐसे अष्टांग योग पूरे होने परमात्मा पर मिलता है कर्मयोगी कहता है इतने इतने पुण्य कर लो पांच महाव्रत है इनका पालन कर लो अहिंसा है अचोरी है अस्ते अपरिग्रह है सत्य है इनका पालन कर लो अगर पालन पूरा हो गया तो परमात्मा वैसे ही आ जाएगा जैसे बीज बोया पानी डाला धूप रोशनी दी अंकुर निकल आया तो परमात्मा फल है और तुम्हारा कृत्य ज्ञान कर्म योग बीज तुम जो करते हो वो कारण है और परमात्मा कारी है भक्त ऐसा नहीं देखते भक्त कहते हैं तुम कुछ भी करो परमात्मा परम स्वतंत्रता है तुम्हारे कृत्य से बंधा हुआ नहीं तुम्हारे अष्टांग योग के पूरे हो जाने से नहीं आ जाएगा और अगर तुमने अष्टांग योग पर ही भरोसा किया तो तुम अकड़े बैठे रह जाओगे परमात्मा से कोई संबंध न हो पाएगा परमात्मा कार्यकारण जगत का हिस्सा नहीं परमात्मा का अर्थ है समग्र और सब चीजों के कारण है समग्र का कोई कारण नहीं हो सकता और सब चीजों के आधार है समग्र का कोई आधार नहीं समग्र निराधार है बीज से वृक्ष होता है वृक्ष में फिर बीज लग जाते फिर बीजों में वृक्ष आ जाते सारा जगत श्रृंखला है कार्य कारण कारण कार्य बना हुआ चलता जाता है इस सारी श्रृंखला का कोई कारण नहीं इस सारी श्रृंखला के समस्त रूप का नाम परमात्मा है तुम पृथ्वी पर टिके हो पृथ्वी सूरज के आकर्षण पर टिकी है सूरज किसी और महासूर्य के आकर्षण पर टिका होगा लेकिन सारा अस्तित्व कहां टिका है सारा अस्तित्व कहीं भी नहीं टिक सकता क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं है जिस पर टिक जाए तो सारा अस्तित्व तो निराधार है तुम एक मां और पिता के बीजों से मिलने से पैदा हुए वे भी किन्हीं के बीजों से मिलने से पैदा हुए और उनके माता पिता भी इसी तरह है। लेकिन परमात्मा का कोई पिता नहीं समग्र के बाहर कुछ भी नहीं सब कुछ उसके भीतर है तो भक्त कहते हैं परमात्मा को पाने की यह बात ठीक नहीं यह तुमने संसार को पाने के ढंग का ही उपाय तुम परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हो तो भक्ति बीज रूपा नहीं है फल रूपा है भक्ति कोई कारण नहीं है कार्य है भक्ति प्रारंभ नहीं है अंत है फल रूपा है तुम्हें कुछ करना नहीं है फल तुम्हें मिलता है तुम्हारे करने से फल पैदा नहीं होता प्रसाद रूप होता है तुम जब तैयार होते हो अभिप्सा से भरे होते हो धैर्य से तुम्हारे प्राण आकाश की तरफ देखते होते हैं और तुम्हारी असहाय अवस्था पूर्ण हो गई होती है तुम बिल्कुल खाली होते हो तुम्हारे खालीपन में भक्ति उतरती भगवान उतरता है ध्यान रखना भक्त यह कहता है कि यह तुम्हारे किसी कारण से नहीं उतरता है वो अपनी अनुकंपा से उतरता है वो अपने प्रसाद से उतरता है वो उतरना चाहता था इसलिए उतरता है इसलिए भक्त शिकायत नहीं कर सकता न उतरे तो भक्त यह नहीं कह सकता कि मैंने सारी व्यवस्था पूरी कर दी है तुम आए क्यों नहीं दावा नहीं कर सकता कभी ऐसी घड़ी भक्त के जीवन में नहीं आती जब वो ये कह दे कि मेरी कोई शिकायत है। शिकायत को तो अर्थ ये हुआ कि मैंने सौ डिग्री पानी गर्म कर दिया पानी बाप क्यों नहीं बन रहा है मैंने अपनी तरफ से सब पूरा कर दिया अब अन्याय हो रहा है इसे थोड़ा ख्याल में लेना जिन लोगों ने कर्म ज्ञान और योग पर बहुत जोर दिया धीरे धीरे उन्होंने परमात्मा की बात ही छोड़ दी क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं रह जाती महावीर कर्म का भरोसा करते हैं तो परमात्मा को इनकार कर दिया कोई जरूरत नहीं क्या जरूरत है सौ डिग्री जब पानी गर्म होता है तो पानी भाप बनता है इसमें किसी परमात्मा को बीच में लेने की जरूरत क्या है प्रसाद का सवाल कहां है तुम कार्य पूरा कर दो परिणाम आ जाएगा तुम बीच बो दो फल लग जाएंगे परमात्मा को बीच में लेने की जगह कहां है किसी परमात्मा की कोई जरूरत नहीं पतंजलि ने परमात्मा को भी एक साधन बना लिया साध नहीं। ज्ञानियों ने योगियों ने पुण्यकर्ताओं ने परमात्मा को छोड़ ही दिया जरूरत ही ना मालूम पड़ी वो परिकल्पना व्यर्थ है उसके बिना ही हो जाता है हमसे ही हो जाता है उसकी कोई जरूरत नहीं भक्ति का शास्त्र कहता है हमसे कुछ भी नहीं होता हम ही हैं। जहां हम खो जाते हैं वहीं होना शुरू होता है वह भक्ति फल रूपा है बीज नहीं है उसका कोई जो तुम बो दो, दो कोई कारण नहीं है जो तुम तैयार कर लो प्रयास कर लो प्रयत्न कर लो नहीं तुम्हारे हाथ में कोई उपाय नहीं कि तुम उसे खींच लो तुम्हारा निरुपाय हो जाना ही तुम्हारा असहाय हो जाना ही तुम्हारा पछताना तुम्हारा छाती पीठ के रोना तुम्हारा आंसू में जार जार बह जाना तुम्हें एक प्रतीति हो जाए कि मैं ही अब तक उपद्रव का कारण था मेरे प्रयास ही अब तक उपद्रव के कारण थे फिर फल फल ही उपलब्ध होता है ज्ञान साधन है भक्ति साध्य है ज्ञान मार्ग है भक्ति मंजिल है ज्ञानी को चलना पड़ता है योगी को चलना पड़ता है भक्त सिर्फ पहुंचता है चलता नहीं भक्त सबसे बड़ा चमत्कार है इसलिए अगर महावीर को समझना हो कोई अड़चन नहीं महावीर को समझना हो तो वैज्ञानिक व्यवस्था है पतंजलि को समझना हो तो कोई दुर्बोध बात नहीं दुर्गम बात नहीं सीधा सीधा गणित है लेकिन मेरा बेबूझ चेतन को पकड़ पाना संभव नहीं भक्त की कोई कथा साफ नहीं हो पाती तुम योगी से पूछ सकते हो तुमने क्या किया कैसे परमात्मा पाया तो वो अपनी कथा बता सकता है कि ये ये मैंने किया इतने उपवास किए इतना प्राणायाम किया इस तरह अष्टांग योग साधे इस तरह समाधि तक पहुंचा एक एक कदम साफ है सीढ़ी दर सीढ़ी उसकी यात्रा है उसके रास्ते पर मील के पत्थर लगे रास्ता है वो कुछ कह सकता है मीरा से पूछो कैसे पाया मीरा टिटकी खड़ी रह जाएगी वो कहेगी मैंने पाया ये बात ही ठीक नहीं मिला पाने वाले की कोई कथा नहीं पाने वाला शून्य है सारी कथा परमात्मा की सब कथा भगवत कथा है भक्त की कोई कथा नहीं भक्त बेबुच है अगर मीरा और महावीर सामने खड़े हो, तो महावीर से तो तुम राजी हो जाओगे तुम कहोगे इन्होंने इतना किया फिर पाया समझ में आता है मीरा ने क्या किया कौन सी साधना की मीरा ने कौन से साधन किए कौन सा योग किया कुछ भी तो नहीं किया अचानक पुच्छल तारे की तरह प्रकट होती अनायास अकारण, फल रूपा है एक दिन तक पता नहीं था एक दिन अचानक उसका नृत्य शुरू हो जाता उसके घुंघर बज उठते एक क्षण पहले तक किसी को खबर न थी घर के लोगों को भी खबर न थी पति को भी खबर ना थी इसलिए भक्त पागल लगता है क्योंकि गणित में बैठता नहीं अनायास है आकारण एक दिन अचानक मेरा नाच उठी किसी ने न जाना कैसे यह नाच पैदा हुआ इस नाच के पीछे कोई कार्य की श्रृंखला नहीं पुच्छल तारे की तरह प्रकट होता है इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और अतीत में लौटकर इसका कोई निर्वचन नहीं हो सकता समय की धारा में समय के बाहर से कोई उतरता है फल रूपा है तुम वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे और फल गिर गया तुम्हारे ऊपर न तुमने बीज बोए थे न तुमने वृक्ष संभाला था न तुम्हें पता है कि वृक्ष है तुम्हें बस फल मिल गया एक दिन मेरा नाच उठती इस नाच के आगे पीछे कोई हिसाब नहीं इसलिए मीरा को समझना बिल्कुल ही कठिन हो जाता है समझ के लिए कार्य की श्रृंखला का पता होना चाहिए महावीर ने 12 वर्ष तपश्चर्या की बुद्ध ने 6 वर्ष तपश्चर्या की और जन्मों जन्मों तक खोज की मीरा ने क्या किया नारद का यह सूत्र बड़ा अद्भुत है भक्ति फल रूपा है साधन नहीं है भक्ति साध्य है यहां मार्ग है ही नहीं बस मंजिल है आख खुलने की बात है लाई हयात आए कजा ले चली चले अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले जिसको यह समझ में आ गया कि लाया परमात्मा आए ले चला चले श्वास चलाई चली श्वास रोकी रुक गई ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले जिसने ऐसा अनुभव कर लिया और तुम जरा गौर से देखो तो अनुभव करने में देर ना लगेगी किसी ने पूछा था तुमसे जन्म के पहले कि जन्म लेना चाहते हो लाई हयात आए किसी ने पूछा था कहा जन्म लेना चाहते हो स्त्री होना चाहते हो पुरुष गोरे होना चाहते हो काले हिंदू होना चाहते हो ईसाई किसी ने तो ना पूछा था अकार हो तुम तुम्हारे होने के पीछे तुम्हारी मनसा तो नहीं तुम्हारी आकांक्षा तो नहीं श्वास चलती है जब तक चलती जिस दिन नहीं चलेगी क्या करोगे तुम तो? गई श्वास बाहर और न लाती तो क्या करोगे तुम तो? गई तो गई लाई हयात आए कजा ले चली चले अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले ऐसा जिस दिन तुम्हें जीवन का सार दिखाई पड़ जाए उस दिन भक्ति शुरुआत हुई उस दिन तुम करीब आने लगे प्रसाद के और जिस दिन ऐसा अनुभव तुम्हें हो जाएगा कि तुम नहीं हो कोई और हाथ तुम्हें लाया कोई और हाथ तुम्हें चलाया कोई और ही सारी कथा को संभाले हुए उस दिन क्या बोझ कैसी चिंता मुझे सहल हो गई मंजिले वो हवा के रुख भी बदल गए तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए तुम जब तक हो तब तक अंधेरा है तुम मिटे कि चिराग जले तुमने जिस दिन ये भ्रांति छोड़ी कि मैं चल रहा हूं उसी दिन तुम पाओगे उस हाथ सदा से तुम्हें चला रहा है उस हाथ तुम्हारे हाथ में परमात्मा को हमने कभी खोया थोड़ी है खो देते तो फिर मिलने का कोई उपाय नहीं था जो खो जाए वो परमात्मा नहीं जिसे हम खो सके वो हमारा स्वभाव नहीं उसे हमने कभी खोया नहीं है विस्मरण किया है भूल गए हैं घड़ी भर को झपकी लग गई है याद उतर गई है हाथ तो अब भी उसका हमारे हाथ में कुछ करना नहीं है उस हाथ को पाने को सिर्फ अपनी भ्रांति छोड़नी भक्ति फल रूपा है ज्ञान कहता है कुछ करना है अज्ञान को मिटाना है ज्ञान को लाना है बड़ा उपक्रम है इसलिए ज्ञानी में अकड़ होती है, उसने किया इतना अकल स्वाभाविक है वो कहता तुमने क्या किया हम वर्षों ज्ञान इकट्ठा किए योगी वर्षों तक साधता है इसलिए योगी की अकड़ स्वाभाविक है पुण्यात्मा महात्मा हो जाता है कितना करता है कितनी सेवा कितने पुण्य कर्म अकल स्वाभाविक है भक्त में अकल नहीं हो सकती क्योंकि भक्त की बुनियाद ही यही कि हमने किया ही नहीं कुछ तू जो करवाया वही हुआ भक्त की बड़ी अनूठी दुनिया है अलग ही उसका लोक है गणित का नहीं विज्ञान का नहीं तर्क का नहीं प्रेम का प्रार्थना का परमात्मा का वहां सभी कुछ उल्टा है वहां बीज के पहले फल है वहां मार्ग के पहले मंजिल है वहां तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होता तुम्हारे ना करने से सब हो जाता है इसलिए जिनको भी अकड़ना हो भक्ति उनके लिए नहीं जिनको पिघलना हो उनके लिए अकड़ना हो योग खोजो त्याग खोजो व्रत नियम खोजो अकड़ना हो और दिखाना हो दुनिया को कि मैं कुछ हूं तो भक्ति की राह को भूल ही जाओ वो तुम्हारे लिए नहीं अभी देर है तुम्हें उस पर आने को लेकिन अगर यह समझ में आना शुरू हो गया हो कि अपने किए कुछ भी ना हुआ चले बहुत पहुंचे कहीं ना दौड़े बहुत जब खोली तो पाया वहीं खड़े जब तुम्हें ऐसी अनुभूति होने लगे तब तुम भक्ति के लिए परिपक्व हुए क्योंकि ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष और दैन्य से प्रिभाव है ये सूत्र बड़ा कठिन है इसे तुम अपनी तरह सोचोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष भाव है अगर तुम महावीर से पूछोगे वो कहोगे वो कहेंगे कि ऐसा ईश्वर ही नहीं ये ईश्वर कैसा जिसको द्वेष भाव ये तो हो ही नहीं सकता ईश्वर और द्वेष पाओ कि महावीर की परिभाषा में तो जब द्वेष मिट जाता है तभी कोई ईश्वरत्व को उपलब्ध होता है और देन से प्रभाव है तो इसका तो अर्थ हुआ कि उसके भी पक्षपात है नहीं अगर ऐसा देखा तो सूत्र से तुम चुग गए सूत्र का मतलब कुछ और है सूत्र का संबंध ईश्वर से नहीं है सूत्र का संबंध तुमसे है ऐसा समझो कि कोई कहे कि जब वर्षा होती है तो वर्षा को गड्ढों से लगाव है पहाड़ों और शिखरों से द्वेष भाव है तो मतलब क्या होगा मतलब इतना ही होगा कि जब वर्षा होती है तो गड्ढों में भरती है पहाड़ खाली रह जाते क्योंकि पहाड़ पहले से ही भरे है वहां जगह ही नहीं और जगह चाहिए गड्ढे भर जाते हैं झीलें बन जाती हैं गिरती है वर्षा पहाड़ों पर उतर आता है पानी गड्ढों में झीलों में इस सूत्र का इतना ही अर्थ है कि अगर तुम अभिमान से भरे हो तो परमात्मा तुम में न उतर सकेगा लाख चेष्टा करे उतरने की लाख चेष्टा कर रहा है लेकिन तुम पहले से ही भरे हो जगह नहीं रिक्त स्थान चाहिए थोड़ा तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारे सिंहासन पर जगह नहीं तुम ही बैठे हो तुम उतरो सिंहासन से तो परमात्मा बैठ सके और दिन से है इसका कुल अर्थ इतना ही है कि तुम झील गड्ढे की तरह हो जाओ ताकि परमात्मा तुम्हें भर दे तुम खाली हो जाओ ताकि तुम भर दिए जाओ अब तू भी कर्म की इंतहा कर देना मैंने भी खता की इंतहा कर दी थी भक्त कहता है कि मैंने भी पाप करने में कोई कमी ना की थी मैंने भी भूल करने में कोई कमी ना की थी अब तू भी कर्म की इंतहा कर देना अब तू भी करुणा करने में कुछ कंजूसी मत करना जैसे मैंने पाप करने में कोई कंजूसी ना की थी अब तू भी कर्म की इंतहा कर देना मैंने भी खता की इंतहा कर दी थी वो ये कहता है कि मैंने बाप ही पाप किए और पूरी तरह किए कोई कंजूसी नहीं की आखिरी तक किए इंतहा कर दी थी पूर्णता कर दी थी अब ध्यान रखना अब तू भी अपने अनुकंपा की अपने प्रसाद की पूर्णता कर देना तेरी करुणा में अब तू कमी मत करना जैसे हमने पाप में कमी ना की थी जैसे हमने अहंकार को भरने में सारी चेष्टाएं की थी मगर जो ये कह रहा है वो गड्ढा हो गया क्योंकि पाप की घोषणा तुम्हें गड्ढा बना देगी पुण्य की घोषणा तुम्हें अहंकार से भरती भक्त कहता है मैं पापी हूं मैं पात्र नहीं ज्ञानी कहता है मैं पात्र हूं तैयार हूं देर क्यों हो रही है? योगी कहता है मैं शुद्ध हूं बिल्कुल तैयार हूं अब तेरी तरफ से देर हो रही भक्त कहता है मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं इसलिए मेरी तरफ से तो कोई मांग हो नहीं सकती इतने ही कह सकता हूं कि पाप करने में मैंने कोई कमी ना की थी मुझसे बुरा आदमी खोजे ना मिलेगा जैसे, तो जैसे मैंने पाप करने में कमी ना की क्योंकि पाप ही मैं कर सकता था और मैं कर क्या सकता था अब तू करुणा में कमी मत करना क्योंकि तू तो करुणा ही कर सकता है और तू तो कर क्या सकेगा भक्त अपने को अपात्र घोषित करता है यही उसकी पात्रता है असफल घोषित करता है यही उसकी सफलता है हारा हुआ घोषित करता है यही उसकी विजय है भक्त कहे ऐसा भी जरूरी नहीं बायजी प्रार्थना नहीं करता था जाके मस्जिद में जीवन तो उसका अनूठा था परमात्मा के प्रेम में पगा था किसी ने पूछा कि प्रार्थना करने मस्जिद क्यों नहीं जाते तो वो रोने लगा और उसने कहा एक बार मैं एक शहर से गुजरता था और एक सम्राट के द्वार पर मैंने एक भिखारी को खड़े देखा सम्राट द्वार से बाहर आ रहा था ठिटका और उसने भिखारी से पूछा क्या चाहते हो बोलते क्यों नहीं उस भिखारी ने कहा अगर मुझे देखकर तुम्हें तो दया नहीं आती तो मेरी बात सुन के भी क्या फर्क पड़ेगा उसके फटे पुराने कपड़े चीथड़े की तरह लटके शरीर ढका नहीं है उन कपड़ों से उससे तो नंगा भी होता तो भी ज्यादा ढका होता पेट सिकुड़ के पेट से लग गया है हड्डियां निकल आई आंखें धस गई हैं सिंह ने कहा उसी दिन से मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी क्या कहना है उससे उस फकीर ने कहा उस भिकमंगे ने कहा अगर मुझे देख के तुझे दया नहीं आती तो बात खत्म हो गई अब कहना क्या है और मेरी तरफ देख बा ने कहा तब से मैंने प्रार्थना बंद कर दी वो देख ही रहा है अब कहना क्या है उससे अब रोना क्या है लबे इजहार की जरूरत क्या आप हूं अपने दर्द की फरियाद जरूरी नहीं कि भक्त प्रार्थना करे भक्त की तो एक भाव दशा है आप हूं अपनी फरियाद उसके तो होने में ही उसकी दीनता समाई नारद अनुठी बात कहते हैं ईश्वर को अभिमान स्व और दैन्य से प्रिभाव है नहीं ईश्वर को क्या द्वेष होगा और क्या प्रिभाव होगा लेकिन भक्त की तरफ जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता भक्त की तरफ जब दैन्य भाव आ जाता है आप हूं अपनी फरियाद जब सब तरफ हारा हुआ भक्त खड़ा हो जाता है जब उसके पूरे जीवन की एक ही भाव दशा रह जाती कि मैं पराजय हूं दीन हूं पतित हुँ, पापी हूं अपात्र हूं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके कारण तेरी मांग करूं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके कारण तेरे लिए दावेदार बनू मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि तेरे लिए शिकायत करूं उसी क्षण इस दैन्य भाव में परमात्मा उतर आता है जीस का वचन है कि जो आत्मा से दरिद्र पुअर इन स्प्रिट उन्हीं को परमात्मा का मिलन होता है सोचें ध्यान करें इस पर आत्मा से दरिद्र पुअर इन स्प्रिट शरीर से दरिद्र होना बहुत आसान है तुम घर छोड़ दो मकान छोड़ दो परिवार छोड़ दो वस्त्र त्याग दो नग्न खड़े हो जाओ लेकिन जितना तुम बाहर छोड़ते जाओगे उतनी भीतर अकड़ बड़ी होती जाएगी तो बाहर से तो तुम दरिद्र हो जाओगे भीतर बड़ी अकड़ हो जाएगी जैन मुनियों को देखो जैन मुनि किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं कर सकता वो नियम के विपरीत वो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है नमस्कार नहीं कर सकता क्यों क्योंकि वो त्यागी त्यागी और नमस्कार करे बोगियों को असंभव तो ये आत्मा की दरिद्रता ना हुई ऊपर से भला इसने दरिद्र का वेश पहन लिया हो दो जोड़ी कपड़े रखता हो कुछ और इसके पास ना हो भिक्षा मांग के जीता हो लेकिन इसकी अकड़ तो देखो ये भिकारी नहीं है इसके भिकमेपन में बड़ा अहंकार है मैंने इतना त्यागा है। तो अगर तुम जैन मुनि को नमस्कार करो तो वो आशीर्वाद दे देता है हाथ नहीं जोड़ सकता तुम जीसस ने कहा आत्मा की दरिद्रता तो ये तो बाहर का धन छोड़ के भीतर का धन पकड़ लिया ये तो बाहर का अहंकार छोड़ के भीतर का अहंकार पकड़ लिया ये तो पाना ना हुआ खोना हो गया उल्टा ये तो पहुंचना ना हुआ मंजिल से और दूरी हो गई ध्यान रखना पहले तुम बाहर की दुनिया में धनी होने की कोशिश करते हो जब वहां हार जाते हो तो तुम भीतर की दुनिया में धनी होने की कोशिश करने लगते हो तुम्हारा योग तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा कर्म फिर तुम्हें भीतर धनी बनाने लगते हो तो तुम चूकते ही चले जाते हो बाहर का धन इतना खतरनाक है तो भीतर का धन तो और भी खतरनाक होगा बाहर की अकड़ इतनी बुरी है तो भीतर की अकड़ तो और भी बुरी होगी परमात्मा तुम्हारे परम धन्य भाव में उतरता है इस सूत्र को गलत मत समझ लेना परमात्मा को तुम्हारे धैन भाव से प्रेम नहीं है लेकिन तुम्हारे दैन भाव में ही उतरना हो सकता है जब तुम भरे ही हुए हो तो उतरने का कोई सवाल नहीं जब तुम ही अकड़े हुए हो और तुम सोचते हो तुम ही संभाले हुए हो सब तुम ही कर रहे हो सब तो तुमने उसे इंकार ही कर दिया तुमने उसके लिए द्वार ही बंद कर लिए जोश साते शौक में मर्ग है असल जिंदगी बाजिए इश्क जीत ले बाजिए उम्र हार कर एक ऐसा भी पड़ाव आता है एक ऐसा दौर है जहां मौत जिंदगी है और जहां हार जीतना है जहां हमारे पुराने विचार के ढांचे बिल्कुल ही उल्टे हो जाते हैं। बाजिए इश्क जीत ले अगर प्रेम को जीतना हो बाजिए उम्र हार कर उम्र की जीवन की जिंदगी की बाजी को हार कर प्रेम की बाजी जीती जाती है दिल है तो उसी का है जिगर है तो उसी का अपने को रहे इश्क में बर्बाद जो कर दे वो जो प्रेम की राह है वह जो अपने को बर्बाद कर दे बस उसी के पास दिल है उसी के पास जिकर है उसी के पास आत्मा है जो अपने को बर्बाद कर दे तो तुम कहीं संन्यास्त मत हो जाना गणित के हिसाब से तुम कहीं लोभ के ही हिसाब में त्याग मत कर देना कहीं तुम्हारा सन्यास, तुम्हारा धर्म तुम्हारी होशियारी ही न हो अगर होशियारी हुई तो तुम चूक जाओगे क्योंकि तब तुम पात्र बनने लगोगे और जिसके मन में यह ख्याल उठा कि मैं पात्र हूं वो दीन ना रहा उसने आत्मा की दरिद्रता खो दी दीन बनो मिटो हारे हुए जियो ये जीतने का वहम बहुत दिन पाल लिया छोड़ो ये बीमारी इधर तुम मिटे उधर परमात्मा तुम्हारी तरफ चला जैसे जिस जैसे तुम मिटे वैसे वैसे वो तुम्हारी तरफ आता है जिस दिन तुम पूरे मिट जाते हो अचानक पाते हो वो सदा से वहां था तुम्हारी मौजूदगी के कारण दिखाई नहीं पड़ता था तुम ही हो पर्दा तुम्हारी आंख पर आंख तो देखने में समर्थ है तुम्हारे कारण देख नहीं पाती दृष्टि धुंधली है तुम्हारे कारण अंधी है तुम्हारे कारण तुम जरा आंख से हट जाओ निर्मल होने दो आंख को खाली होने दो आंख को शून्य होने दो आंख को तब परमात्मा के सिवाय और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है भक्ति का साधन ज्ञान है ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है गलत है मत आचार्यों का होगा जिन्होंने सोचा विचारा है उनका होगा जिन्होंने जाना है उनका नहीं भक्ति का साधन ज्ञान है नहीं ज्ञान से कभी कोई भक्त हुआ जितना जानोगे उतने अभक्त होते जाओगे ज्ञानी तो धीरे धीरे परमात्मा को इंकार करने लगता है हजार ढंगों से इंकार करता है ज्ञान साधन नहीं है भक्ति का बाधा है और किन्हीं दूसरे आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित वो भी गलत है भक्ति बात ही और है उसका जानने से कोई संबंध संबंध नहीं अनुभव से संबंध है सनत कुमार और नारद के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है लेकिन नारद कहते हैं ये दोनों बातें ठीक नहीं ना तो ज्ञान भक्ति का साधन है और ना भक्ति और ज्ञान एक दूसरे पर आश्रित है भक्ति स्वयं फल रूपा है ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं राजग्रह और भोजनादि में भी ऐसा ही देखा जाता है न उससे जान लेने मास से राजा की प्रसन्नता होगी ना क्षुदा मिटेगी उदाहरण के लिए कहते हैं कि अगर कोई भोजन की चर्चा करे और भोजन के संबंध में बहुत जान ले तो भी भूख तो ना मिटेगी पाक शास्त्र को जान देने से कोई भूख तो नहीं मिटती तुम पाक शास्त्र के ढेर लगा ले सकते हो तुम पाक शास्त्रों का अध्ययन करते करते उनमें लीन हो जा सकते हो जितने प्रकार के भोजन दुनिया में बन सकते हैं कभी बने हैं या बनेंगे उन सब की जानकारी तुम्हें हो सकती है लेकिन उससे तुम्हारे पेट की भूख ना मिटेगी पेट की भूख तो भोजन से मिटती है भक्ति भोजन है ज्ञान नहीं भक्ति स्वाद है जीवंत भक्ति परमात्मा के संबंध में कुछ जानना नहीं है परमात्मा का भोजन है बड़ा ठीक उदाहरण लिया है जिससे जब विदा होने लगे अपने शिष्यों से मरने की घड़ी घड़ीब आई सूली लगने को हुई तो उन्होंने रोटी के टुकड़े तोड़े और अपने शिष्यों को दिए और कहा कि ये रोटी मैं हूं तुम रोटी नहीं खा रहे मुझे मेरा भोजन कर रहे हो भक्ति परमात्मा का भोजन है परमात्मा का भोग है भूख तो भोग से मिटेगी प्यास तो जल को पियोगे तो मिटेगी जल के संबंध में कितना ही जान लो उससे न मिटेगी परमात्मा के संबंध में जानना परमात्मा को जानना नहीं परमात्मा को तो वे ही जानते हैं जो उसका बोग कर लेते हैं जो उसे पचा लेते हैं जिनके खून और जिनकी हड्डी में परमात्मा घूमने लगता है जिनके रोए रोए और श्वास में समा जाता है जिनके होने में परमात्मा की गंध हो जाती है जिनका होना परमात्मा का होना भिन्न नहीं रह जाता उसके जानने मात्र से न तो प्रसन्नता होगी न क्षुदा मिटेगी इसलिए ज्ञान से तो भक्ति का कोई भी संबंध नहीं ज्ञान तो है परमात्मा के संबंध में जानना और भक्ति है परमात्मा का सीधा साक्षात अतएव संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए जो वस्तुतः मुमुक्षु है इस शब्द को थोड़ा समझ लें कुछ लोग हैं जो केवल कुतूहली जो परमात्मा के संबंध में ऐसे पूछते हैं, जैसे छोटे बच्चे पूछते कि दुनिया को किसने बनाया तुम कह दो परमात्मा ने तुम कह दो कुछ भी आबासा वो फिक्र नहीं करते वो अपने भूल गए बात खत्म हुई खेल में लग गए उन्होंने वस्तुतः जानने के लिए पूछा ही न था एक खुजलाहट थी एक कुतूहल उठा था किसने बनाया न भी जवाब देते तो भी कुछ परेशान होने वाले न थे वो उन्हें जवाब से कुछ लेना देना भी न था एक क्यूरियासिटी थी एक कुतूहल था सौ में से भ्य लोग तो जो ईश्वर की बात करते हैं कुतूहली होते वो कुछ जीवन दांव पे लगाना नहीं चाहते ऐसे ही अगर मुफ्त में कुछ जानकारी मिल जाए तो ठीक कुछ बदलना ना पड़े कुछ करना ना पड़े कुछ होना ना पड़े ऐसे ही कुछ जानकारी मिलती हो तो क्या हर्ज है कुतूहल से कोई धार्मिक नहीं होता कुतूहल के बाद एक दूसरा वर्ग है जिज्ञासु का वो जानना चाहता है वस्तुता जानना चाहता है लेकिन बस जानना चाहता है कुतूहली तो जानने में भी बहुत सुख नहीं है ऐसे ही पूछ लिया था सतह की बात थी एक ख्याल आ गया था ख्याल की कोई जड़े नहीं है उसके भीतर जिज्ञासु के भीतर ख्याल की जड़े ऐसे ही ख्याल नहीं आ गया ख्याल कई बार आता है ऐसे आया गया नहीं है स्थाई निवास हो गया है पूछता है प्रयोजन है जानना चाहता है लेकिन बस जानना चाहता है उससे आगे नहीं जाना चाहता उसके आगे मुमुक्षु मुक्षु का अर्थ है जानना ही नहीं चाहता जीना चाहता है जानने से क्या होगा अगर ईश्वर है तो अपने को बदलना चाहता है अगर परलोक है तो अपने जीवन में क्रांति लाना चाहता है अपने को दांव पर लगाने को तत्पर है नारद कहते हैं अतयव संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि भक्ति भोजन है संस्कृत का सूत्र जब भी अनुवादित किया जाता है तो कुछ ना कुछ चूक होती हिंदी में अनुवाद है अतव संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को संस्कृत का सूत्र केवल इतना ही कहता है बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को संसार की कोई बात नहीं है बंधनों से मुक्त होने की इसे थोड़ा समझें बंधन संसार है स्मरण रखें बंधन मात्र संसार है मोक्ष का भी बंधन हो तो संसार हो गया पुण्य का भी बंधन हो तो संसार हो गया कोई भी आकांक्षा हो तो बंधन पैदा होगा अगर परमात्मा को भी पाने की आकांक्षा हो तो बंधन बनाएगी क्योंकि जहां भी आकांक्षा होगी वहीं स्वतंत्रता छीन हो जाएगी जब कोई आकांक्षा नहीं रह जाती तो बंधन समाप्त होते और ऐसी घड़ी तो तभी आती है जब परमात्मा से मिलन हो जाए इसके पहले ऐसी कोई घड़ी नहीं आती तो जिन्हें सच में ही बंधनों के पार जाना है जो ऊब गए हैं जीवन की जंजीरों से जो इस जीवन के काराग्रह से पीड़ित हो गए जिनकी समझ में आ गया ये बड़ी दीवारें जीवन की घर की दीवारें नहीं ये है, कारागृह हैं और जिसको हम जिंदगी कहते हैं वो सिवाय बंधनों के और कुछ भी नहीं उनके लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय ए तायरे लाहुती उस रिज से मौत अच्छी जिस रिज से आती हो परवाज में कोताही उस जिंदगी से मौत अच्छी किस जिंदगी से जिस जिंदगी से उड़ान में बाधा पड़ती हो आकाश छोटा होता हो जिस रिच से आती हो परवाज में कोताही उड़ने में रुकावट आती हो जहां जहां रुकावट है वहां वहां गौर से देखना तुम अपनी ही किसी वासना को खड़ा हुआ पाओगे जहां भी तुम्हारे पंख अड़ते हैं अटकते हैं गौर से देखना वहीं वहीं तुम पाओगे कोई आकांक्षा कोई अपेक्षा कोई वासना कोई मांग पंखों पर बंधन बन गई है तुम्हारी जंजीरें तुम्हारी ही वासनाओं की जंजीरें किसी और ने ढाली नहीं किसी और ने तुम्हें पहनाई नहीं और जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए उस दिन तुम्हारी जंजीरें ऐसे ही पिघल जाती जैसे तेज धूप में बर्फ पिघल जाए सुबह के सूरज में उसके बूंद उड़ जाए ऐसी ही तुम्हारी जनजीजें उड़ जाती परमात्मा को बिना कुछ और मांगे बिना कुछ और चाहे अपने को समर्पित कर देना यह मत कहना कि मैं परमात्मा को भी चाहता हूं उतनी चाहे भी तुम्हारे परवाज में कोताही ले आएगी तुम इतना ही कहना कि मैं अपने को परमात्मा में छोड़ने को तत्पर मांग कुछ भी नहीं है मिटाना है क्योंकि सब मांग अहंकार की मांग है हर मांग अहंकार की मांग है तुम यह भी मत कहना कि मैं परमात्मा को चाहता हूं क्योंकि उतनी चाह में भी तुम अपने को परमात्मा से ऊपर रख रहे हो तो परमात्मा विषय वस्तु हो गया कभी तुम धन चाहते थे अब परमात्मा चाहते हो लेकिन चाहने वाला बड़ा रह जाएगा तो इतना ही कहना कि अब बहुत चाहत करके देख ली अब अपने को छोड़ना है, मिटाना है। इस मिटाने में ही भक्त एक अपरसीम आनंद से भर जाता है क्योंकि उसके परवाज में फिर कोई कोताही नहीं रह जाती उसका पूरा आकाश उपलब्ध हो जाता है पंख परिपूर्ण स्वतंत्रता से उड़ने लगते हैं और इस मिटाने में ही एक ऐसी बेहोशी उसे घेर लेती जिसे बेहोशी कहना भी ठीक नहीं जिसमें बड़ा गहरा होश है और एक ऐसा होश उस पर आ जाता है जिसे होश कहना भी ठीक नहीं क्योंकि उसकी आंखों में बड़ी बेहोशी जैसे वो शराब पिए हो जैसे अभी अभी मधुशाला से लौटा हो और जब तक तुम्हारे लिए मंदिर मधुशाला नहीं बन जाता और जब तक प्रार्थना तुम्हारे लिए इतना गहन आत्मविस्मरण नहीं बन जाती कि तुम उसमें डूब ही जाओ तब तक तुम जो भी कर रहे हो वो कुछ और होगा भक्ति नहीं मैं मैं कदे की राह से होकर निकल गया वरना सफर हयात का काफी तबील था जिंदगी का रास्ता बहुत कठिन है अगर मैं कदे की राह से होकर निकल गए तब बात और अगर जीवन की मधुशाला से गुजर गए तो बात और वही परमात्मा है अगर उस मस्ती को थोड़ा चख लिया अगर थोड़ा स्वाद पा लिया परमात्मा का डगमगाने लगे पैर उसके आनंद में नाच छा गया तो ही अन्यथा जिंदगी का रास्ता बहुत कठिन कांटे ही कांटे फूल तो तभी खिलते हैं जब तुम मिटना शुरू होते हो अन्यथा दुर्गंध ही दुर्गंध सुगंध तो तभी आती है जब तुम कपूर की तरह शून्य में खो जाते हो मस्जिद में बुलाते हैं हमें जाहिदे नाफाहम होता अगर कुछ होश तो मैं खाने न जाते विरक्त हमें मंदिर में बुला रहे हैं मस्जिद में बुला रहे हैं अगर कुछ थोड़ा होश होता है तो और मैं खाने ही चले जाते भक्त को न कोई मंदिर बसता है ना कोई मस्जिद बसती वो जहां है वही उसकी मधुशाला है वो जहा है वहीं उसका परमात्मा है तुम्हारे मिट जाने में तुम्हारी लीनता में तुम्हारी तल्लीनता में परमात्मा का आविर्भाव है इसलिए भक्त में तुम एक बेहोशी भी पाओगे और एक होश भी ज्ञानी में तुम्हें होश मिलेगा बेहोशी ना मिलेगी शराबी में पापी में तुम्हें बेहोशी मिलेगी होश ना मिलेगा योगी में तुम्हें होश मिलेगा भोगी में तुम्हें बेहोशी मिलेगी भक्त में तुम्हें दोनों मिलेंगे भोगी भी उससे ईर्षा करेगा और योगी भी उससे ईर्षा करेगा क्योंकि योगी देखेगा ऐसी अपरसीम होश की संभावना उसके भीतर भी नहीं और भोगी देखेगा इतना भोग के भी ऐसी मस्ती उसके पास नहीं आई सब भोग तिक्त स्वाद छोड़ जाता है ठीक कहते हैं नारद कि ज्ञान कर्म योग भक्ति की ऊंचाई को नहीं पहुंचते भक्ति में परमात्मा उसकी समग्रता में स्वीकार है उसका संसार भी समाहित उस स्वीकार में तो भक्त भागता नहीं संसार से भोग से भी नहीं भागता वो उसे भी परमात्मा का ही अनुग्रह मान के स्वीकार कर लेता है त्याग भक्त की भाषा नहीं जो उसने दिया है उसे स्वीकार कर लेता है अहो अहोभाव से धन्य भाग से तो भक्त के जीवन में एक अनूठा संवाद है उसकी बेहोशी में होश है उसकी होश में बेहोशी है उसके ध्यान में तल्लीनता है उसकी तल्लीनता में ध्यान है भक्त आखिरी समन्वय है आखिरी सिंथेसिस मस्जिद में बुलाते हैं हमें जाह दे नाफाम होता अगर कुछ हो तो मैं खाने ना चाहते डूबता जाता है परमात्मा के रस में खोता जाता है अपने बूंद को उसके रस के सागर में और जब बूंद सागर हो जाती है तो उसकी मस्ती का क्या कहना जब बूंद आकाश को छूती तो उसकी मस्ती का क्या कहना भक्त में तुम रस पाओगे योगी को सूखा पाओगे भोगी में रस मिलता है लेकिन दुर्गंध युक्त भक्त में तुम रस पाओगे और सुगंध युक्त भोगी संसार को परमात्मा समझ लेता है और परमात्मा को त्याग देता है योगी परमात्मा को संसार के विपरीत समझता है इसलिए संसार को त्याग देता है भक्त परमात्मा और संसार को एक ही मानता है सृष्टा और सृष्टि एक इसलिए न कुछ त्यागता न कहीं भागता इस परम बोध में कि सृष्टा अपनी सृष्टि के रोए रोए में समाया है भक्त में योग और भोग का मिलन हो जाता है वो परम संगीत है उससे ऊपर कोई संगीत नहीं आज इतना है